बेखबर है मेरी आहे भी वहाँ बेअसर है करके घायल वो मुझे बेखबर है मेरी आहे भी वहाँ बेअसर है किसी ने जादू किया मैं करूं क्या मेरा मनमोह लिया मैं करूं क्या किसी ने जादू किया मैं करूं क्या हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब बात यूं हो रही है कि हमने आपसे कहा था कि हम शहरों की बातें करेंगे मगर शहरों की बातों के बीच में ऐसा कुछ हो गया कि हमें बाहर जाना पड़ा बाहर जाना पड़ा मतलब हैदराबाद शहर से बाहर जाना पड़ा और एक ये अनायास यात्रा हमारी हुई पटना शहर की वहां पर एक दुखद घटना यानी कि हमारे एक वरिष्ठ संबंधी का देहावशान हो गया तो उसके लिए थोड़ी संवेदना थोड़ा शोक और कुछ भागीदारी यानी शोक में परिवार के साथ भागीदारी करने के लिए हम पटना चले गए तो पटना की यात्रा बहुत लघु थी बहुत छोटी यात्रा थी यानी कि आज के दिन गए और कल के दिन वापस आ गए मगर उस यात्रा के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि मैंने सोचा कि पटना के अपने कुछ अनुभवों को आपके साथ साझा करते हुए इस बार के अनुभवों का भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर ज़रूर किया जाए हम लोग थोड़ा कभी कर पाते हैं हम लोग हमेशा ज़्यादा ही बोलते हैं सबसे पहली बात तो ये बता दें कि पटना का एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बन गया है वैसा ही जैसे आजकल अमूमन मतलब पे हम लोग और शहरों में नहीं नहीं वो एक्चुअली क्या है? हाँ। का एक सारे एयरपोर्ट्स लगभग एक ही जैसे डिजाइन के हो गए हैं और अब आपको पता भी नहीं चलता जब आप एयरपोर्ट के अंदर होते हैं की हाँ। आप किस एयरपोर्ट पर, कि पर बैठे हैं यानी कि आप लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठे हैं मद्रास के कलकत्ता के यानी अगर आप वहाँ पर यात्री यात्रा करने वाले लोगों को ना ध्यान से देखें तो आप बता नहीं पाएंगे कि आप किस एयरपोर्ट पर बैठे हैं और तो, एयरपोर्ट के कर्मचारियों का व्यवहार जो है है वो बता देता कि कि हम कहां पे अदरवाइज तो तो बड़ा मुश्किल नहीं देखिए देखिए मैं तो इसको ये समझता हूं कि पहले क्या था हो गए हैं एयरपोर्ट इसमें कोई दो राय नहीं क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ गई है और एक जो सपना था हमारे नेताओं का या जो कहा जाए जो भविष्य दृष्टा थे उनका जो सपना था कि हवाई यात्रा ऐसे लोग भी कर सकें जो हवाई चप्पल पहनते हों तो साहब वो भी सपना सच हो गया जो हमने इस बार की यात्रा में देखा मगर उसके बाद में पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले हर एयरपोर्ट का एक कैरेक्टर होता था मसलन बनारस के एयरपोर्ट का एक कैरेक्टर था पटना के एयरपोर्ट का एक कैरेक्टर था और डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कैरेक्टर बहुत सुविधाजनक था मगर उसका एक अपना स्टाइल था तो जिसको कि आप उस एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद समझ सकते थे जैसे सच बताएं आपको रेलवे स्टेशनों का एक स्टैंडर्ड डिजाइन है मगर हर रेलवे स्टेशन का अपना एक चरित्र है एक कैरेक्टर है यानी कि आप उस रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं तो आप रेलवे स्टेशन के डिज़ाइन से नहीं बता सकते परंतु वहाँ के लोगों से आप बता सकते हैं मगर एयरपोर्ट के साथ में ऐसा नहीं था एयरपोर्ट के साथ में था कि उसका जो डिज़ाइन था वही अपने आप में उसको कर रहा था मगर खैर अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है तो साहब उस फॉर्मेट के हिसाब से मतलब एयरपोर्ट बने हुए हैं तो साहब हम एयरपोर्ट पर गए और जैसा मैंने आपसे कहा ना हवाई चप्पल पहन के यात्रा तो देखिए नीमा देवी क्यों नहीं वो हमको एक महिला जो दिखाई पड़ी हाँ? जो नंगे पाँव नंगे पाँव भी थी वो नंगे पाँव थी वहां पर तो साहब हमने कहा यार ये तो लोगों के सपने सच हो रहे हैं बिल्कुल और आपको एक और मजे की बात बताएं हम लोग एयरपोर्ट काफी सुबह पहुँच गए थे हमारी फ्लाइट सुबह की थी और साहब हम थोड़ा और ज्यादा ही जल्दी जाने वाले जल्दी जाने वाले नहीं है ये इतनी सावधानी बरती जाती है कि पता चला अगर सुबह आठ बजे की फ्लाइट है तो रात में बारह के बाद सो नहीं सकते आप हर द, तो, दस मिनट पे घड़ी देखी जाएगी उठ जाइए अच्छा चलिए कोई बात नहीं भाई हाँ। तो साहब हम वहाँ पहुँचे तो हम लोग जब पहुँचे तो उस वक्त मेरे ख्याल से सुबह का साढ़े पाँच या साढ़े छः कुछ बजा होगा और साहब साढ़े बजे सुबह भी हमारा हैदराबाद का एयरपोर्ट जो था वो गुलजार था नॉर्मली सभी एयरपोर्ट शायद ऐसे ही होते हैं मगर उसमें खास बात क्या थी कि साहब 40 प्रतिशत से अधिक हाँ। महिलाएं यात्रा कर रही हाँ। थी और वो भी अकेली यानी कि परिवार और के साथ हाँ। में जो महिलाएं हों उनको छोड़ दीजिए आप जो अकेली महिलाएं यात्रा कर रही थी वो भी चालीस थी वहां पर मैं ये बात इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि ये वहां देखने पर लगता है कि शहर में या यूं कहा जाए कि शायद संपूर्ण राष्ट्र में सुरक्षा की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी हुँ। बेहतरी हो गई है हम बिल्कुल ये मान के चलता हूँ भगवान करे करें ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए कॉन्फिडेंस तो साहब हाँ। एक तो ये, ये बात हुई दूसरी बात आपको बताए कि जैसे कि हमारी पत्नी ने अभी बताया आपसे कि साहब क्या होता है कि आप लोगों के व्यवहार से बता सकते हैं कि आप किस शहर में यात्रा कर रहे हैं तो मैंने ये देखा है कि कुछ जगहों पर मैं ये तो नहीं नाम तो नहीं लूंगा मगर मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ जगहों पर लोगों का व्यवहार अतिशय मधुर होता है और कुछ जगहों पर अतिशय खरा होता है अब सवाल यह है कि आप अतिशय खरा या अतिशय मधुर? खरा से क्या मतलब आ, खरा से मतलब ये... समझ रहे हैं। हाँ, आप अगर नेगेटिव आप... चाहते हैं हाँ, बोलना मगर आप अपने हम रोक रहे, रोक रहे हैं, हैं। हाँ। क्योंकि हम नेगेटिव तो नहीं कहेंगे उसको मगर उतना पॉजिटिव भी नहीं रहता है मसलन आपको बताए कि एक एयरपोर्ट पर हमने एक यात्री से बोला कि भाई साहब हमारी ये जो बगल वाली कुर्सी है ये खाली नहीं है हुँ. उन्होंने उनको बैठने के लिए जगह नहीं चाहिए थी उनको अपना बैग रखने के लिए वो जगह चाहिए थी तो बोले जब आएंगे तो हम बैग हटा देंगे हुँ. अब साहब मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपना बैग किसी कुर्सी पर ही क्यों रखना है इसका कोई लॉजिक मुझे नहीं समझ आया हाँ, ये मगर ये व्यक्ति की खासियत हो सकती है या उस स्थान विशेष के व्यक्तियों की खासियत हो सकती है मैं इस पर नहीं कमेंट करूंगा मगर मैं ये बताऊंगा कि ऐसा व्यवहार आपको हर जगह पर नहीं मिलता है नॉर्मली लोग यदि आप मतलब पहले तो बैग कुर्सी पर रखना यही असभ्यता है और दूसरी बात यह कि यदि कोई मना करता है तो नॉर्मली उसको मान जाया जाता है अरे नहीं है। लोग बड़ा शिष्टाचार करते हैं भाई लोग आपका बैग उठा के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं नहीं वो तो हवाई जहाज के अंदर, अंदर ना मैं मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा बा था और लोग ध्यान रखते है की आपके बाल सफेद है तो आपके साथ जरा शिष्टता पूर्वक ही पेश आया जाए तो सफेद बाल के बड़े फायदे हैं है जी। नहीं वो तो साहब बिल्कुल ठीक है और फायदे आपकी वजह से वो फायदे हमको भी मिल जाते हैं नहीं आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बाल उतने सफेद नहीं हैं। यार ये तो बात तो सही है स... अब तो काफी सफेद हो गए हैं चिंता मत कीजिए हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं ओके तो साहब एक बात तो ये हुई दूसरी बात हम जब पटना शहर में उतरे ना साहब तो पहली बात तो ये की पटना शहर में आपको उतरने के साथ ही जितने आसानी के साथ वहाँ पर टैक्सी और सवारी उपलब्ध थी, यानी कि ये जो बेस्ड हैं, हाँ। जितने आसानी उबर, से हाँ। उपलब्ध थी, उतनी आसानी से शायद ही किसी और शहर में मैंने उपलब्धता देखी है और विशेषकर हैदराबाद में तो इतने अधिक सवार होने के बावजूद ओला उबर या दूसरे जो भी अन्य ऑपरेटर्स हैं उनकी टैक्सियाँ हाँ. वो बेहद मुश्किल से आपको मिलती हैं और उनके लिए इंतजार भी करना पड़ता हाँ. है मसलन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहां पर मैंने जब टैक्सी की बात की तो उस टैक्सी वाला शायद अपनी गाड़ी कहीं बाहर रखे हुए था उसने फोन करके कहा कि साहब क्षमा कीजिएगा मुझे पांच मिनट लगेगा पहुँचने में और वही हैदराबाद में जब मैंने उसी बेस्ड टैक्सी को करने का प्रयास किया तो कम से कम उस लाइन में खड़े हुए तीन लोगों ने मना किया कि हम उस तरफ नहीं जा रहे मुझे समझ नहीं आता कि ऐप बेस्ड टैक्सी में भी अब वो पहले आपका स्थान पूछते हैं कि आप कहा जा रहे हैं और तब आपको टैक्सी मिलती और है। में उन्होंने ये भी सज्जन थे तो साथ तक ले वो तक में लेकर गई टैक्सी में चढ़ा करके ही वापस है। तो बहुत, साब बहुत ये मैं वास्तव में प्रशंसनीय है जिसकी मैं प्रशंसा कर सकता हूँ अच्छा उसके बाद साहब दूसरी बात मैंने देखा कि एक और जिसे कहते हैं कि पहली बार मैंने जब बहुत सालों पहले पटना में गया था तो वहाँ पर रिक्शे वाला भी जो था वो आपको आइए सर बोलता था तो मतलब ये मैं आज से पचास साल पहले की है बात है, है, पचास बता रहा हूँ उन्नीस सौ पटना में थे 1977 में थे ओ, तो I'm ये sorry. पचास साल हो गए हैं उस बात को अड़तालीस साल हो गए हैं नहीं आपको लगता है कि वो कल की ही बात है मगर उस बात को अड़तालीस साल बीत चुके हैं तो साहब वहाँ पर वो सर सुनने की आदत थी आज भी वो सर सुनने की आदत है मतलब वहां पर आज भी वो सर जिंदा हाँ। और साहब उतने ही सम्मान के साथ आपसे बात होती है हाँ। और अब मैं आपको बताऊ कि साहब हम वहां मतलब एक मातम में गए थे तो वहां पर एक और अजीबोगरीब घटना देखी वहां पर मैंने देखा कि उस मतलब जो कार्यक्रम था उसका नेतृत्व एक व्यक्ति ने अपने हाथों में ले लिया जो कि मुझे लग रहा था कि ये नेतृत्व पदेन तो नहीं है यानी उसके पद के कारण तो उसको नेतृत्व नहीं मिला है परंतु वो अपने आप में उसके लीडरशिप के जो गुण थे शायद उसकी वजह से या उसके नॉलेज की वजह से या सहायता करने की, या सहायता करने करने की भावना की वजह भा से साहब नेतृत्व ले लिया तो मुझे एक हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में जब पढ़ते हैं ना तो वहां पर लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं सब यहाँ पर लीडरशिप जो उसने ली अपने हाथ में वो ऐसा नहीं था कि वो लीडर बॉर्न लीडर था वो उस सिचुएशन के लिए वो ऐसा लीडर हो गया, हो गया जिसने कि वो लीडरशिप अपने हाथ में ले ली और सब लोग उनके ऊपर और सब करने लोग यानी कि जितने भी हाँ, लोग उस कार्यक्रम में थे वो सब उस लीडर पर ट्रस्ट करके हाँ, और उसकी बातों को मान रहे थे और वो सब काम करा रहे थे। और बहुत मतलब बहुत मैं इतना करेस हुआ उससे कि मैं उसके बारे में बता नहीं सकता तीसरी बात पटना शहर में मैंने एक बहुत ही सुंदर नजारा देखा वहां पर एक सड़क बनी है गंगा नदी के किनारे किनारे उसको बोलते हैं साहब मरीन ड्राइव वास्तव में वो बहुत ही सुंदर दृश्य है मैं ये तो नहीं कहूंगा कहीं और नहीं देखे हैं। मगर वो दृश्य जो उस मरीन ड्राइव पर चलने का है वो, वो किसी भी मतलब जगह से कंपेयर किया जा सकता है मगर साहब एक बात आपको और भी बता दू अब मुझे पता नहीं कि वो आ, मतलब मैं उसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा बोल रहा हूं, मगर उस सड़क पर मैंने लोगों को बेहुदा तरीके से गाड़ी चलाते भी देखा यानी कि साहब वो किसी भी जगह पर गाड़ी को रोक देना खड़ा कर देना अरे, या आप भूल पता नहीं क्या थी मगर हाँ कुछ आवाज तो डेफिनेटली थी तो लगा ठोक देना था तो था। खैर तो साहब वो हमने देखा तो वो शायद वो मैं अड़तालीस साल पहले भी जो बिहार देखा था उसमें वैसा था और आज भी वैसा ही है शायद सुधार नहीं हुआ है अभी और तक। वो नहीं वो आप बताना भूल रहे हैं जो हम एक एक ट्रिप हमारी उसके बिल्कुल करीब तक ले गया गाय ने उठने का कष्ट नहीं किया ऑटो ड्राइवर ने भी गाय को कुछ धक्का वक्का नहीं दिया उसके पास जाकर प्यार से कहता रहा उठ, ना, उठ उठ जाइए जाइए जाइए जाइए ना, ना, ना, ना, किनारे हो ना। उठ ना। अब साहब गाय ने बस खाली अपनी गर्दन थोड़ी मोड़ दी तो ऑटो वाला किनारे से होके निकल गया साहब, भी एक वास्तव में बहुत ही मतलब अब इसको मैं क्या कहूँ पूछना पड़ा कि कौन बैठा था वहाँ तो ऑटो वाले से कि गाय बैठी हंसी हम क्या बताएं बताएं बहुत मजा आया तो ये था उसके बाद आपको बताएं। हमने पटना शहर में मतलब एक दुकान पर देखा तो वहाँ पर एक बढ़िया मिठाई जिसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ उसको देखते ही मेरे मुंह से मेरे ख्याल से लार के फुहारे छूट निकले <laughs> मैं तो यही कह सकता हूँ मतलब आपको ये बड़ा गंदा लग रहा होगा सुनने में yes. मगर वो लार के फुहारे छूट निकले वो मिठाई थी साहब अनरसा नाम की और आम की खुशबू और साहब हमारी पत्नी जो थी वो तो सड़क पे वो जो खड़े हुए आम बेच रहे थे उनको देख करके उसने कहा कि अब चाहे हमारा सामान जाए कि ना जाए <laughs> या हमें एक्सेस बैगेज देना पड़े मगर यहाँ से मालदा आम तो जरूर जाएगा बस आप, तो हम लोग लौटते समय आपको बताएं हमको हमारे जो होस्ट थे उन्होंने अनरसा हमारे लिए मंगा दिया तो वो अनरसा हम लेकर के आए और साथ में मालदा आम खरीद के लेकर आए उस मालदा आम का नतीजा ये हुआ कि हम लोग जो केवल हैंड बैगेज लेकर जा रहे थे हमें वो अपना सामान चेक इन करना पड़ा तो खैर तो साफ वो भी एक हमारे लिए अनुभव रहा जो बहुत ही मज़ा आया मतलब हमको हम ये कह सकते हैं मालदा आम की खासियत शायद आप सबने ने मालदा आम खाया होगा लंगड़ा आम जो बनारस का होता है वो खा लीजिए उसके बाद दांत में रेशे फंसे हैं आप निकालते रहिए निकालते रहिए सुबह से रात हो जाए फिर आम खा लें पता चल फिर नया नया बैच ऑफ रेशा फाउ पड़ा हुआ है मालदा आम में टेस्ट लंगड़ा आम जैसा है या शायद उससे ज़्यादा मीठा है क्या बात कर रहे हैं ये सॉरी नहीं नहीं नहीं मीठा है है मगर रेशे रेशे जैसे दशहरी आम में रेशे नहीं होते हैं मालदा में भी रेशे नहीं होते हैं तो आप में से जो लोग भी कर कर सकें सकें जब तक कर सके, एक चक्कर पटना का ये जून का अंत या जुलाई के शुरू में लगाएं और मालदा आम भर भर के ले आए और खूब उसका आनंद लेके उसका सुख उठाए स्वाद उठाए तो साहब ये हो गया उसके बाद आपको बताएं पटना शहर में हमको मतलब चूँकि हम बहुत ज़माने के बाद गए थे तो हमने वहाँ पर देखा वो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग थी यानी कि जो हमारी पटना मेन ब्रांच कहलाती थी हमको उसकी याद थी क्योंकि उस ब्रांच में कई अच्छी यादें जुड़ी हैं मगर साहब पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बिल्डिंग बन बन गई है है और उसके अंदर अंदर शायद काफी कॉम्प्लेक्स गया है। तो तो तो खैर जाने का तो कोई कारण नहीं था बाहर से देखा तो वो अच्छी लगी देखने में रोशनी वोशनी थी नहीं, नहीं, बहुत अच्छी वो बहुत इलाका भी तो अच्छा मतलब ऐसा लग रहा आ, था बहुत अच्छी है। तो इस तरह से पटना के हमारे कुछ अनुभव बहुत ही अच्छे गुजरे कुछ चीजें नहीं भी अच्छी लगी मगर ठीक है वो तो हर शहर के साथ में वो समस्याएं होती हैं अब आपको एक और बात बताएं वो है साहब हवाई यात्रा से संबंधित हवाई यात्रा में आपको बताएं कि मुझको ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार जो हवाई जहाज हैं इनके इनका जब डिले होता है तो ये तो पहले से मालूम चल जाता है ना क्योंकि एक ही हवाई जहाज़ कई यात्राएं करता है तो इसके बारे में जब सब कुछ इतना कंप्यूटराइज्ड है थे। थे। तो वो ऐसा क्यों करते हैं कि पहले बताएं कि साहब सही समय पर आ रहा है उसके बाद फिर बताएं कि दस मिनट देरी से आ रहा है फिर बताएं कि 20 मिनट देरी से आ रहा है फिर बताएं आधा घंटा ये कोई रेलगाड़ी तो है नहीं यहां तो आपका सारा कुछ निर्धारित है निश्चित है तो आप अगर बैक कैलकुलेशन करके देखें तो अगर आपका पहला जहाज लेट हुआ तो आप वहीं से बताना शुरू कर सकते हैं कि साहब अगला जहाज भी लेट होगा मगर पता नहीं क्यों ऐसा शौक है शायद यात्रियों को कष्ट देने का कि वो ऐसा करते हैं हालांकि मैं जानता हूं कि मेरी बेटी जो एयरलाइन में काम करती है वो मुझे इसका कोई सटीक जवाब अवश्य दे पाएगी परंतु एक यात्री के नाते मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि साहब ये बहुत दुखद होता है और मतलब जैसे कहते हैं ना ये हमारी एंग्जाइटी को बढ़ाने वाला होता हमको दोनों ही यात्राओं में यानी कि जाने की यात्रा में भी और आने की यात्रा में भी दोनों ही बार उन्होंने ये कहा कि साहब आने वाले जहाज के डिले की वजह से ये डिले हुई तो भैया अगर आने वाला जहाज डिलेड था तो ये खबर तो आपको दो तीन चार घंटे पहले मिल गई होगी ना मगर चलिए खैर कोई बात नहीं दो तो घंटे पहले मिले या बाद में मिले एयरपोर्ट पर बैठने में बस कष्ट सिर्फ़ इतना होता है कि वहाँ पर आप देखिए कि एक तो आपको खाने पीने का जो सामान है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि एक तरह से वो प्रोहिबिटिव होती है मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि एयरपोर्ट के अंदर उन सामानों की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों रखी जाती है रेंट वगैरह लेते होंगे ना तो रेंट लेते हैं तो ये भी तो साहब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही करना है ना हाँ। तो वो रेंट तो कम भी लिया जा सकता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या ग्राहकों या उनका ये समझ में आता है कि जो हवाई यात्रा कर रहे हैं उनके पास ज्यादा पैसे हैं अब तो हवाई चप्पल और नंगे अब साहब जब जब हवाई चप्पल वालों को यात्रा कराई जा रही है तो क्यों ऐसा विचार दिमाग में आता है खैर जो भी वजह हो इसलिए साहब एयरपोर्ट पर जो है ना वो इंतजार करना अच्छा नहीं लगता भारी पड़ जाता है हाँ बिल्कुल सही बात है चलिए तो ये तो एक बात हो गई अब हाँ पहले आपको ये बता दें कि पिछले सप्ताह जो गाने की धुन थी वो अधिकांश लोगों ने पहचान दिया था बूझ मेरा क्या नाम रे तो साहब ये जो गाना था ना बूझ मेरा क्या नाम रे ये मुझे लगता है काफी प्रसिद्ध गाना था हाँ अरे मुझ मेरा क्या नाम रे नदी मोरे ठंडी ठंडी ये गाना इतना अच्छा लगता था मतलब इतना अच्छा बना है कि हमें याद है कि हमारी बेटियां जब छोटी होती थी तो अनायास ही इस गाने को बस उन्होंने पकड़ लिया और गाना शुरू कर दिया साथ में और तो सोचिए आप कितना अच्छा है उन्होंने तो कभी ये नहीं गाने की कोशिश की जब दिल ही टूट गया भैया ये गाना सचमुच में भारी है हाँ तो ये गाना सचमुच में पॉपुलर है तो साहब ये तो पिछले हफ्ते के गाने की बात हो गई इस हफ्ते जो हमने गाना चुना है ना मुझे यकीन है कि पहली बात तो आप, कह, आप ये गाना तुरंत पहचान लेंगे और दूसरी बात ये कि इस गाने में कुछ शब्द भी ओपनिंग म्यूजिक में है तो उससे इसकी पहचान करना और भी आसान हो जाएगा अरे ये गाना जैसे ही बजेगी पहली दूसरी बीट से समझ में आ जाएगा। तो चलिए साहब मगर हमने तो पहली दूसरी बीट नहीं हमने तो एक मिनट से अधिक का समय दिया है इस गाने ओ, के लिए। ओहो क्या बात तो है। तो चलिए साहब तो ये गाना आपके लिए ये रहा इसके बाद आपको बताएं पटना शहर से जुड़ी कुछ पुरानी यादें वो ये भी हैं जिसमें कि एक घर था जिसमें कि हम लोगों ने मतलब घर तो हमारे भाई का था हम लोगों ने उसमें बहुत अच्छी यादें गुजारी हैं जैसे कि आपको बताएं उन्नीस का वर्ल्ड कप की जीत उसी घर में बैठकर देखी थी हम लोग मासूम फिल्म देखने गए तो, थे उसके बाद <laughs> वो था हाँ। उसके बाद उसी घर में हमारी बेटी जो थी हम उसको लेकर के आए थे और उसको निमोनिया हो गया था हाँ, वो हाँ। मुजफ्फरपुर से, से हाँ। मोटरसाइकिल पर बैठकर आई और साहब उसमें ठंडा लग गया, हाँ। लग गया। हाँ। उसको निमोनिया हो गया और उसको इंजेक्शन लगाने की बात हुई तो मैं मेरी मतलब मैं आप आपके सामने स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं इतना कमज़ोर दिल का आदमी था कि उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए मैं नहीं गया मेरा भाई उसको लेकर के गया हम लोग दोनों बाहर बैठ कर रोते थे <laughs> नहीं हम सब रोते तो नहीं थे मगर तो हाँ रोना ही के बैठे रहने को, वो क्या तो खैर साहब तो हमको लगता है कि हमने वो मकान देखने का बहुत प्रयास किया बाप नया बन गया है ना मगर पे वहाँ पर, पर इतनी दुकानें मकान सब बन चुके हैं ना कि अब उसको पहचानना भी मुश्किल हो गया है अरे हमको आपको लोग नहीं पहचानेंगे आप मकान की बात कर रहे हैं यार भाई। इतनी मगर हाँ। गांधी मैदान देखने का मौका मिला गोलघर दिखाई दिया गोलघर देखने का मौका मिला दिखाई दिया हाँ, दिखाई पड़ा तो साहब ये सब देख करके बेहद खुशी हुई हालांकि समय की थोड़ी कमी थी हमारी तमन्ना थी पटना जंक्शन देखने की और हमारी तमन्ना ये भी थी की गांधी मैदान के दूसरी ओर जाकर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था उसका नाम तो तंदूर? नहीं याद है तंदूर नहीं नहीं, हाँ। नहीं नहीं वो खुले में खुला था थोड़ा अच्छा, अच्छा। उसमें कभी कभी हम लोग जाकर बैठते थे हाँ। उसकी याद आ रही थी मगर वहाँ नहीं वो जा पाए उसका नाम जो हम लोग नहीं याद कर पाए वो जो सुपरमार्केट टाइप का एक दुकान थी वो जरा आप सबसे दुकान भी अब शायद नहीं है मगर वो पटना जंक्शन की तरफ जाते तो शायद हाँ, हाँ, मिल जाती मिल दिखाई पड़ती शायद अगर है तो तो साहब ये हमारे इस हफ्ते की कुछ ख़ास बातें और पटना शहर के बारे में तो इतने इतमान से बात करेंगे तो अभी आज के लिए बस यहीं पर बातें समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं और इसके साथ ही चूँकि आपने अपना समय दिया हमारी बात सुनने के लिए आभारी हैं धन्यवाद देते और नमस्कार और हम तो मालदा खाने जा रहे हैं नमस्कार रात मुश्किल से कटे दिन है भारी रात मुश्किल से कटे दिन है भारी सदा सदाखों में रहे छब वो प्यारी रात मुश्किल से कटे दिन है भारी जिनाब उनके बिना हुआ मुश्किल जान है उनमें बसी उन्हीं का दिल मुझे क्या हो चला मैं करूँ क्या किसी ने जादू किया मैं करूँ क्या प्यार छुपता नहीं मैं क्या छुपाऊँ तो जीर के दिल मैं दिखाऊं प्यार छुपता नहीं मैं क्या छुपाऊं कहे तो जीर के दिल मैं दिखाऊं हुस्न दे के भला मैं करूं क्या किसी ने जादू किया मैं करूं क्या मेरा मनमोह लिया मैं करूँ क्या किसी ने जादू किया मैं करूँ क्या